मन प्रसाद समस्तक मन प्रसाद सम्यम मौन आत्मग्रह आत्मनग्रह भाव संसुदि एक भाव संसुदि तपाहा, थिक्षे, थिक्षे, ए। सा साथ साथ है तो मन का साधन करते हैं मन की स्वच्छता मन को सुरक्षित रहना मन को मन में था मन का प्रकार की स्वच्छता साधन मन की स्वच्छता को करना मन की निर्मलता को रखना टुम्यास्त्य। टुम्यास्त्य। टुम्यास्त्य। टुम्यास्त्य। टुम्यास्त्य। आएगा एक, एक है है जिसके कारण कैसे रहती अंता सौ देखने पर दिखाई देता है उसका कारण एक अंताकरण की व्यक्ति है उसे कहते हैं मन को स्पष्ट करना सौ मौन रहना मौनम है ना मौन आत्मवनिग्रह करते हैं मनो निग्रह आत्मवनिग्रह में क्या मनोनिग्रह मन ए, मन की स्वच्छता करना मौन कैसे भक्ति मिल गए है ना मौन आत्मवनिग्रह मनोनिग्रह भाव संसुद्धि भाव संसुद्धि करके दूसरे के साथ व्यवहार काल बहुत मतलब दूसरे के साथ व्यवहार कार्य में छपट ये रहित मानस कहे जाते हैं सभी प्रकार के तप होने चाहिए है ना वांग में और मानस सभी प्रसन्न आ रहे हैं जीवन में मना प्रसाद देखेंगे मन प्रसाद कर मनसा तो प्रसादा मनसा प्रसाद प्रसाद करके प्रशांति मन की प्रशांति प्रशांति करके अपनी की स्वच्छता को करना मन की स्वच्छता को <laughs> करना मन तो प्रतादा। ये मनसा प्रसादा ये मन का प्रसाद है मन की स्वच्छता को करना सौम्यत्व सौम्यत्व को बताते हैं मुख आदि प्रसाद कार्य मुख्य आदि की प्रसन्नता का मुख आदि की प्रसन्नता रूप कार्य वाला या मुख आदि की प्रसन्नता रूप कार्य को करने वाली अंताकरण की सुवृत्ति अंताकरण अंताकरण की वृत्ति योमनस्य मागू जिसको सोमनस्य कहा जाता है कौन तो सी लगाएंगे मुख्य आदि की प्रसन्नता रूप कार्य वाली या मुख आदि की प्रसन्नता को करने वाली अंताकरण की दृष्टि कौन दृष्टि मांगू जिसे सौ मनुष्य कहते हैं वह क्या होगी सौम्य सौम्य हो गया सौमनष्य सौम्य का अर्थ तो गया सौमनुष्य सौमनुष्य एक अंताकरण की दृष्टि है जिसके कारण मुख्य नेत्री के आय प्रसन्न बने जाते हैं लोग हैं दिखाई देते हैं में नहीं दिखाई देते हैं ऐसा और देखेंगे यहाँ पर मौनम है ना मौनम कर्थ है यहाँ पर उवाक संयम मौनम का क्या मौन क्या होता है उवाक संयम वाणी का संयम होना चाहिए मतलब नहीं सभा होना चाहिए अपेक्षा अनुसार बोलना चाहिए है ना विष्णु न बोलना, अच्छा तो बोलना भी अच्छा नहीं है ना बहुत अधिक बोलना भी अच्छा नहीं है अधिक बोलने वालों में तो क्या लोग पग नहीं हैं तो अपने को बहुत जो अधिक बोलने का स्वभाव अपने बहुत बड़ा मानते हैं दूसरे के स्वागत है तो अधिक बोलना अच्छा नहीं, नहीं है और वाद संयम का मौनम कर के आगे बताएंगे वास्तव की मौनम का दी वास्तव्यकार मन संयम का रहना मौनम कर्त करेंगे मन संयम कैसा वाद मन संयम वाक क्योंकि तो मन के संयम के बिना तो नहीं हो सकता है मन के संयम के बिना वाक्म नहीं हो सकता है कि पर का क्या है वाक संयम तो यहाँ पर मौन का कार्य करेंगे वाक विषय तो मन संयम वाणी को विशेष करने वाला मन का है ऐसा अर्थिक लगाइए मौनम को समझा रहे वाक्यकार वाक्त वाक इंद्री वाक इंद्री का संयम भी मन के संयम पूर्वक होता है लगे वाक संयम भी मन संयम पूर्वक होता है तो पूर्व में क्या होना चाहिए हाँ, मन का संयम होने पर ही वाक संयम होगा तो मना संयम पूर्वक पूर्व का मन का संयम पूर्व में है जिसके ठीक है वाक संयम संयम तो पूर्व में कौन होगा मन संयम वास संयम पूर्वक जब नहीं मन संयम पूर्वक जो कहा जाएगा तो मन का संयम फिर भी होगा किससे वाक संयम की वास संयम भी वाणी का संयम भी मन के संयम पूर्वक होता है इसी करते इसलिए कार्य करते ध्यान देना तो वास संयम और मन संयम इनमें कार्य कारण भाव इसमें कार्य क्या है बोलो वाक्य वाक संयम और कारण क्या है संयम संयम जो है ना सीधा अर्थ किसका है मौन शब्द का मौन शब्द का ये जो है ना सत्या वाक्या है न इसलिए मौन ना? रूप कार्य के द्वारा या वाक संयम रूप कार्य के द्वारा कार्य के द्वारा मतलब वाक संयम रूप कार्य के द्वारा या मौल रूप कार्य के द्वारा वाक्म रूप के कार्य के द्वारा मन संयम कारण्य के मन संयम रूप कारण कहा जाता है इसी का इसलिए श्लोक में इसलिए श्लोक में मौन रूप कार्य के द्वारा मौन रूप कार्य के द्वारा मन संयम रूप कारण उपचार से कहा जाता है तो मन संयम रूप कारण उपचार से कहा जाता है किसके द्वारा तो कार्य के द्वारा कार्य क्या है मौन वाक संयम को या मौन कहो इसी कई श्लोक में मौन रूप कार्य के द्वारा मन संयम रूप कारण उपचार से कहा जाता है तो मौन का उपचार करके क्या हो गया मन संयम क्या हो गया मन संयम है ना मौनमी मौनमी करते मौनम इसका व्याख्यान होगा दोबारा लगाएंगे मौनम का व्याख्यान वास्तकार बता रहे हैं कि है। इसलिए इस श्लोक में मौन रूप कार्य के द्वारा मन संयम रूप कारण उच्च के करते उपचार के उपचार से कहा जाता है मौन रूप से कहा जाता है न मौनमी मौनकार है ना? बल्कि अहसास करना रहेगा इसी है ना बहुत इसी इसी का है इस प्रकार इसी का इसलिए श्लोक में मौनमीति मौनम इस प्रकार दोबारा देखेंगे मौनम है ना वाक संयम भी मना वाक संयम भी मन के संयम पूर्वक होता है इसी मौनमीति इसलिए श्लोक में मौनम इस प्रकार है कार्य के द्वारा कार्य क्या है मौन मौनम इस प्रकार मौन कार्य के द्वारा मन संयम रूप कारण कहा जाता है तो उसका अर्थ संयम अब अभी भाष्यकार और समझाएंगे क्योंकि मौनकार सभी हो गया ना मनो संयम और आत्मनिग्रह का भी यही अर्थ है तो भाष्यकार बताएंगे क्या आत्मनिग्रह कर मनोनिरोधा मनोनिरोध मतलब मन का निग्रह है तो यही कहें इसका भी अर्थ का निग्रह और उसका मौन का भी अर्थ का निग्रह तो मनमृक्ति है क्या मनमृक्ति नहीं है भाष्यकार भगवान बताते है देखना ऐसा लगाना सर्वता सामान्य रूपा मनोनिरोधा आत्मनिग्रह सब ओर से सामान्य मनोनिरोध सब ओर से सामान्य रूप से मनोनिरोध को क्या कहेंगे आत्मिल सब ओर से मतलब सभी विषयों से सब प्रकार से है ना सभी विषयों से सभी प्रवृत्तियों से सामान्य रूप से मन का निरोध करना क्या है हाथ मिल सब ओर से सामान्य रूप से मन का निग्रह करना आत्मनिग्रह है तो फिर यहाँ पर मौनम का मना संयम किया गया है तो क्या है तो बताते हैं वाद विस्तयतो मन का संयम वाद विस्वियत ही मन का संयम मौन कहा जाता है ये लिख गया वाद विस्वीय ही मन का संयम मौन कहा जाता है ये लिखे से वो वाघ विस्वी मन का संयम हो गया मौन और क्या है लग मतलब वाक को विषय करने वाला वाक विषय केवल वाक को विषय करने वाला मन का पर ही व्यवहार काले दूसरों के साथ व्यवहार काले में अमायावी कार्य है की मायावी मायामय व्यवहार का नाम देना मतलब छल कपट का नाम देना मायावी करता है छल कपट वाला है मायावी का क्या है छल कपट वाला और आम आयावी तक क्या है छल कपटते नहीं और उसके भाव को क्या कहेंगे तो दूसरे के साथ व्यवहार से में तो नहीं के दूसरे के साथ व्यवहार काल में भिन्न नहीं मिलते दूसरे के साथ व्यवहार काल में छल कपटते ये भाव संतुष्ट भी हो गए ना इसी ऐसा कपड़ा यह या मानस कहा जाता है मानक सब चीज़ें सबसे है ना बिकार आए तो उसको हटाने का प्रयास करना सहमियत से समझे बने रहना का है ना बहुत ज्यादा चिंता होने से क्या संगत नहीं रहता है चिंताएं करता है सहमियत नहीं रहेगा वाक संयम हो मन का हो भाव हो ये सम्मान तप है बहुत बड़ा तप है ये भाव संतुद्धि है पर यही आज के लोगों में कली का ऐसा प्रकोप है की यही नहीं दिखाई देती है जैसा है तो से एक देंगे या कथम सुधम भगवत नर ही मनुष्यों के द्वारा सप्तम कर्य कफा गया क्या सत्य सप्तम तो तो क्या थे प्रथम मनुष्यों के द्वारा किया गया नरई सप्तम सप्तम कहा गया है मनुष्यों के द्वारा किया गया अभी अब के कुछ और आ रहे हैं अन्वय है नरई अन। सप्तम यथोत्तम काम मानसा तथा नरे के बाद में जितने पद है वो सभी यथोत्तम मतलब जो ऊपर कहा गया क्या कहा गया कायिक वाचिक और मानस तक तो यथोक जी कप है तक वाचिक क्या है मानस तक मानस क्या कप है, है। मनुष्यों के द्वारा किया गया यथोक से ताइक वाचिक और मानस क्या किया गया यथोक से मतलब पूर्व में जो कहा गया मनुष्यों के द्वारा किया गया है और पूर्व में मनुष्यों के द्वारा किया गया मनुष्यों द्वारा किया गया तथा पूर्व में कहा गया कायिक वार्षिक और मानस फिर सत्यवादी के भेद से तीन प्रकार का कैसे होता है वेदन सत्यवादी कहीं बहुत सत्यवादी के भेद से तीन प्रकार का कैसे होता है इसी पर कहा जाता है मतलब ऐसा प्रश्न होने पर कहा जाता है उत्तर कहा जाता है यथोक् कहाँ पर आया था यथोक् सुनो आया था ना यज्ञ सतान आरस को अभी सरोस त्रिविर बोल दिया यानी तो श्लोक नरे तपहध नर आ फलाकांक्षी आ फलाकांक्षी युक्त साते अन्वेखने आ फलाकांक्षी हि आ फलाकांक्षी युक्त नरया श्रद्धा तक परया परया श्रद्धा तप्त ऋत धम भी तब इच्छा न करने वाले ये के है क्या भी इच्छा न नर और यु और दूसरा विशेषण नरे का क्या है युक्त भी युक्त का क्या अर्थ है एक आग्र चित फल की आकांक्षा न करने वाले तथा एक आगे मतलब तो सब तो कृपने मन कैसा होना चाहिए एकाग्र होना चाहिए अब देखो यहाँ पर हल की आकांक्षा करने वाले मतलब तथा एकाग्र सि मनुष्यों के द्वारा पर अत्यंत श्रद्धा से लिप्त होकर अत्यंत श्रद्धा से अत्यंत श्रद्धा से सत्संग करके किया गया अत्यंत श्रद्धा से किया गया ये तथा का विशेषण है अत्यंत श्रद्धा से किया गया त्रिविधम का तीन प्रकार का है। तीन प्रकार का हुआ हम तप प्रश्न प्रसन्न आ रहे हैं शेषक के कि तीन प्रकार का हुआ तप सात्विकम पर साइए तीनों प्रकार का तब सात्विक कहा जाता है त्रिविधम का तीनों प्रकार का हुआ तब सात्विक कहा जाता है तब जब भी वो कैसा हो की फल ना चाहने वाले तथा एकांशिक मनुष्यों के द्वारा किया गया हो और अति प्रकार से किया गया ऐसे अल्ट्रा हो तो के के में है नहीं हम क्यों करें कामना न होने का भी करना चाहिए आप हरा जी भगवान बोल रहे हैं अच्छा ठीक है अब भी आएंगे आपके आप दया, का आर्थिक मनुष्य का जो भाव होता है आर्थिक मनुष्य तो की जो बुद्धि होती है प्रभु है आर्थिक बुद्धि है ना अब ध्यान देंगे जब अजय की श्रद्धा मतलब आर्थिक बुद्धि बनी रहती है तो व्यक्ति बातों से है ना और तत्परता के कर्म का संपादन करता है तो श्रद्धे करके आर्थिक बुद्धिया आर्थिक बुद्धि पे करके प्रतिष्ठे मतलब अत्यंत प्रतिष्ठित से क्या है प्रतिष्ठित अत्यंत है ना प्रतिष्ठा से अत्यंत और मतलब क्या है अनुष्ठान किया गया या किया गया सप्तम से अनुष्ठित किया गया क्या किया गया त्याणम करम आव्य पाठ क्या है अधिष्ठान प्रेधिष्ठान गीता प्रेस के नए संस्करण में, में मुद्रण गोप हो गया है तो प्रयाष्ठानम ऐसा यदि अधिष्ठानम हो जाएगा तो क्या होगा प्रयाधिष्ठान पार्थिव करने में अधिष्ठान नहीं है प्रयाधिष्ठान का हो जाएगा कि वान वान वान मनु मनु वनो देवर्त्यम वाणी मन और दे से होने वाला अधिष्ठान का में अधिष्ठानंद पाठ क्या वहां में ठीक होगा है ना तो वांग हो गया निर्व्यमिष्ट वाला अर्थात वानी, मन और देह से सम्पन्न होने वाला वाणी मन और देह से सम्पन्न होने वाला त्रिप्रकार का क्या हुआ त्रिवधम कर त्रिषिकारम त्रिप्रकार कर त्रियाधिष्ठानम अर्थात वाणी मन और देह से सम्पन्न होने वाला न रहे ही कैसे अनुष्ठात्र भी मतलब अनुष्ठान करने वाले मनुष्य अनुष्ठान करने वाले मनुष्य कैसे मनुष्य लेना है अनुष्ठात्र मनुष्य लेना है अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों को लेना है और फलाकांक्षा भी यही कार्य है फलाकांक्षा रहते ही फल की आकांक्षा से रही फल की आकांक्षा से रही से बहुत अच्छा भाव होता है इन लोगों का इच्छा का विधान है इसलिए कर रहे हैं का है लघन तो नहीं करना चाहिए युद्ध करते हैं समाज से ही समाज से ही कराध शिक्षक है एक इसका विशेषण है जो ऐसा है सब सात्विकम पर उसको सात्विक कहा जाता है उसको सात्विक कहते हैं सातविकम का सत्य निर्प्रसन सत्युगुण तो से सम्पन्न होने वाला संपन्न होने वाला सत्य गुण से होने वाला बहुत जरूरी है और प्रशिक्षते का से थी। इस क्रिया कौन है प्रशिक्षक का शिक्षा है ना किस उसको शिक्षको की आकांक्षा न करने वाले एकाग्र मनुष्य के द्वारा अत्यंत श्रद्धा से अत्यंत श्रद्धा से किया जाने वाला वह वा तीन प्रकार का तथ्य शिष्ट मनुष्यों के द्वारा स्थापित किया जाता है शिष्ट जनों के द्वारा प्रशिक्षण जो लेना आगे पीछे सत्कार सत्कार तथा गम तथम चीज सद चलम राजुभव चलमुभ हम लोग बोलते हैं कि अनुष्ठान कर ले, हमारा भी नाम मिल जाएगा और हमारा कर ले, और कर ले तो बहुत संबंध बहुत सम्मान लगेगा लोग जान जायेंगे तो ये सब किस लिए नहीं आएगा तो कल्याण होगा इतना सबसे कम साधना जो है ना बोख नहीं रहना चाहिए तो करना ही नहीं चाहिए सत्ता तो देखो और ज्यादातर लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि पढ़ लिखकर कर के लोग है ना बहुत संबंध पढ़ना लिखना अच्छा है सत्संग करना भी अच्छा है पर इस भाव से करना अच्छा नहीं है ना ये भाव है और ये भाव तो ना हो तो फिर कितना होगा भगवान में परम कल्याणकार होगा भगवान है सत्कार कराइए सत्कार मान पूजार्थम क्या दम्हेन एव सत्कार मान पूजार्थम क्या दम्हेन एव यह तप क्रिय लग क्या सत्कार सत्कार <website SaviorSmmumu. S1bb bracket> तीनों शब्दों का अर्थ भेद मिले है न सत्कार <coughs> मान और <थो>, पूजा <coughs> के लिए क्या पूजा के लिए अर्थम है ना <coughs> मतलब अर्थम पूजा पूजा पूजा के लिए अर्थम सत्कार के लिए अर्थम मतलब है ना ऐसा लगाएंगे ऐसा लगाएंगे सत्कार मान तथा पूजा का लिए और क्या और दम से ही और मिल गया का धर्म है दमगाजित्व अपने अपने को धार्मिक रूप से अपना धार्मिक रूप से वर्णन करना अपना वर्णन करना चाहिए धर्म व्यजित्व है तो यहाँ पर दम मेल है ना इसका मतलब क्या है कि धार्मिक रूप से आ, आ, अपनी कीर्ति के लिए ले, लगा लेना तो तथा पूजा के लिए दम्भ पूर्वक ही या केवल दम्भ पूर्वक जो सफ किया जाता है जो सब किया जाता है दोनों प्रकार के तब लेना वत्कार तो मान तथा पूजा के लिए जो सब किया जाता है तथा केवल से जो सब किया जाता है मतलब केवल धर्मी भाव से जो सब किया जाता है केवल विधवा के लिए जो सब किया जाता है है ना तो सरकार मान पूजा के लिए दिया जाए वो और जो केवल दोनों सरकार मान पूजा के लिए जो, जो सब किया जाता है सक से जो सब किया जाता है सद करते उस सबको ई करते शास्त्र में उस सबको इस शास्त्र में उस सबको अश्विन शास्त्र उस सबको इस शास्त्र में राजस्ल और अध्रू कहा गया है उस सब को इस बात में राजस और अध्रु कहा गया है राजस कहा गया है चल कहा गया है और अध्रु कहा गया है या चल, वाला। चल का क्या है भैया खलवाला सत्कार मन दूजा ऐसी आए तो स्थल बनेगा है नहीं। नहीं ना मन का जो ये, है क्षण तो चलम कालम क्षणिकल वाला और अधत फलम अध्यब है अन्य स्थम अन्य स्थान वाला को जरूरी है जो मिली जाए सरकार मान पूजा अच्छा अब देखेंगे लगाइए सत्कार सत्कार को बताते है सत्काराथम मान और तो सत्कारा कैसे साधुकारा सत्कारा का क्या है साधुकारा साधुकारा क्या होता है साधुवाद या धन्यवाद धन्यवाद खाने के लिए धन्यवाद पाने के लिए सत्काराथम मतलब साधु कारार्थम अर्थात धन्यवाद पाने के लिए साधु साधुकारा अब ध्यान देना अब ये कैसा जो है साधुकारा वो समझाते हैं कि साधु है तपस्वी है ब्राह्मण है इस रूप में फिर अपना नाम कहते हैं लोग ऐसा सोचते हैं कि बड़े भारी तपस्थी है तो वही साधु है तपस्वी है ब्राह्मण है इसी एवं है ना कि इस ऐसा ऐसा स्थिति मुक्त इस प्रकार की जाने वाली स्थिति को साधु कार कहती है बाकी साधुकार या तो धन्यवाद प्रसंगानुसार ये साधु है तपस्वी है और ब्राह्मण है या साधु है तपस्वी है ब्राह्मण है इस एवं मतलब इस प्रकार की जाने वाली स्थिति को स्थिति को जोड़ लेना इस प्रकार की जाने वाली स्थिति क्या है साधुकार है या इस प्रकार किया जाने वाला वर्णन साधुकार है एवं अर्थम है ना मतलब इसके लिए किसके लिए साधु के लिए या सत्कार के लिए साधु है तथुस्वी तो है ब्राह्मण है इस प्रकार की जाने वाली इस प्रकार की जाने वाली सुखी या इस प्रकार दिया जाने इस प्रकार किया जाने वाला धन्यवाद इस प्रकार की जाने वाली सुखी या इस प्रकार किया जाने वाला धन्यवाद तो क्या कहेंगे साधुकार तो एवं अर्थ हम लोग अधिकार चाहें लोग सोचते है ना सरकार तो तो के लिए सरकार सत्कारार्थन हो गया और तो मान माना मानार्थम देखना माना माननम मान का समानन लोग क्या सोचते हैं कि प्रति उत्थान हमको देखकर ही लोग खड़े हो प्रतिथान का क्या है खड़े हो जाए कैसे वो तो देखते ही खड़े, ही खड़े हो जाए और अभिवादन का कर प्रणाम करें खड़े हो जाए अभिवादन करे और आदि से और ले, ले लेना जो संभव हो यहाँ पर खड़े हो जाए अभिवादन करें ये क्या हुआ आपका मान सदर का सम्मान के हमारे जो है हम सदरसम कामान और पूजा सरकार तो मान हो गया पूजा देखना पादक प्रच्छना अर्चना पूजा जो है ना ये क्या है पाद प्रक्षण पादक प्रक्षन करना पालक प्रक्षादन करना अर्चना मतलब पूजा करना है पूज करना आती कर देना क्या भोजन करना क्या था, था? भोजन कराना पालक प्रक्षादन करना अर्चना करना और क्या है भोजन कराना और आदित्य क्या है और सबसे भोजन कराना ना दक्षिण आदेश दक्षिण हाँ जी और क्या सदर्थ समझ पूजा और पूजा के लिए दुला जाने वाला सब पूजा के लिए दिए जाने वाला सब होंगे ना ये अच्छा हाँ तो लोग इसके लिए सब करते हैं प्रसार के लिए लोग सब करते हैं हनुमान के लिए करते हैं पूजा के लिए करते हैं जो महापुरुष भगवान ये सोते हैं उनका ध्यान ही नहीं जाता उनका ध्यान कहाँ रहता है भगवान उनका ध्यान नहीं रहता है मान समारे कभी लेकिन तो और उसके लिए किया जाने वाले सबको क्या कहेंगे सरकार मान पूजा दमभेन का और केवल केवल किया जाता है धार्मिक रूप से अपने को व्यक्त करने के लिए धार्मिक रूप से अपने को व्यक्त करने के लिए जो किया जाता है को अनुस्थान करते हैं गीता शास्त्र में उस तब को क्या कहते हैं राजस्व चलो, चल हमने क्या बताया था इसका शे, शे, शे, और के कभी फल होने के कारण अद्भू कहा जाता है अनियमत काल में फल होने के कारण हाँ नहीं था। भी हो सकता है अधिक प्रारंभ व्यवस्था है तो नहीं भी होगा के कादाचित है मतलब कभी होगा होना नहीं, नहीं।, mm. नहीं भी हो सकता। तभी भी आगे तो हो सकता इसका और राज्य में पर्या श्रद्धा ध्यान रखना तीनों प्रकार के तक उस प्रकार से किया जाए और इसके लिए करना से करनाट जी आप या आत्मना आत्मना तथा मूलग्राण आत्मनया कपरस्ते उदाह तत्मस उदाह मूड ग्रायण दर्शक में अविवेक निश्चय अविवेक कैसे अविवेक्रायण आत्मन पीड़या व परस्थ उत्म आत्मन पीड़या व परस्त उच्च यह यह के अविवेक निश्चय से आत्मना पीड़ा कि अपने अति अपने को पीड़ा को उठाकर अपने बेहद को पीड़ा को कर वह अथवा परस से उत्पादनाथम दूसरे का ध्वंस करने के लिए दूसरे का ध्वंस करने के लिए जब तपा किए थे जो तप किया जाता है सब तम दूसरे पर ध्वंस करने के लिए दूसरे का विनाश करने के लिए जो तप किया जाता है वो कैसा होता है शामस होता है बहुत लोग अनुष्ठान करेंगे अनुष्ठान करके करा देती तो वो सब कैसा है वो सब समर्थ है और यहाँ पर क्या है कि इसका क्या होगा अविवेक अविवेक से अपने को पीड़ा पहुँचा कर आत्मा पीड़ा है ना अपने को पीड़ा करके मतलब अपनी देह देहों को पीड़ा पहुँचा करके संख्या है क्या है ना तो इसमें निकल ऐसा के क्षण में लिया हुआ है कि यदि हम ऐसा तप करेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति दूसरे को तप करते देखता है फिर वो क्या सोचता है कि हम इससे ज्यादा तप कर लेंगे उनसे बहुत ज्यादा तप कर लेंगे तो ऐसा सोच करके करने से क्या होता है की थी पीड़ा होती जीदे। नहीं बैंक क्या होती है पीड़ा पीड़ा होती है अब देखेंगे यहाँ पर अभिवेक पूर्ण निश्चय से जो जब अपने वो पीड़ा होती है ना सब ठीक है अभिवेक पूर्ण निश्चय के द्वारा अपनी दे इंद्रियों को पीड़ित करते कैसे अभिवेक पूर्ण निश्चय के द्वारा यदि शास्त्रीय निश्चय है तब तो पीड़ा भी कोई अच्छी चीज है ये ध्यान रखना शास्त्र का यहाँ बिधाने वाला भी देव को देना चाहिए जो प्रेक् सभी शास्त्रों में किए हैं मन की शुद्धि के लिए किए गए हैं तुमको करना चाहिए तो इसीलिए मूड ग्राहिर कहा गया है अविवेक पूर्वक अविवेक पूर्ण निश्चय के द्वारा अपनी दे को पीड़ा पहुँचा कर अथवा दूसरे का विनाश करने के लिए जो तक किया जाता है वो तामस कहलाता है दोनों प्रकार का दूसरे को विनाश के लिए करेंगे वो भी तामस है और अविनेक पूर्ण निश्चय से अपनी दे इंद्रियों को पीड़ा पहुँचा कर, जो करेंगे वो कर भी क्या होगा तमाम विवेक पूर्वक निश्चय है शास्त्री की है वो तामस, तामस मूड ग्रहण कर अविवेक निश्चय अभिवेद पूर्ण निश्चय के द्वारा आत्म पीड़िया यहाँ बिंदगी का अध्ययन कर लेंगे अपनी देह मिली की पीड़ा से, अपनी की पीड़ा से जो तक किया जाता है वह परस्पर का परस्पुर अथवा दूसरे का विनाश करने के लिए जो तक किया जाता है वो सब को तो ब्राह्मण कहा जाता है वो कहता है बहुत लोग ऐसा अनुष्ठान करते हैं दूसरे की दक्षिणा तो हम देकर कुंडित्वी अब देखेंगे ना अब किससे भीड़ होंगे तीनों प्रकार का सब सात्विक है बताया ना यदि फलाका ऐसा हो और सत्कार मान पूछा ले करेंगे तो तीनों प्रकार का राजस हो जाएगा इस प्रकार करेंगे तो क्या हो जाएगा तो ये अवदान के भेद कहे जाते हैं दे दे तो दे दे दे देखो दान देना चाहिए इसी करते हैं इस प्रकार इस भाव से दान देना चाहिए इस भाव से अमुप काल में उपकार न करने वाले मनुष्य के प्रति को दान दिया जाता है कैसे लगते जो हमारा काम करता है उसको हमने दे दिया, दिया तो कोई वो दान की श्रेणी लग है? अगर उपकार न करने वाले से ना तो उसने पहले उपकार किया हो न ही आगे उसके उपकार की इच्छा दी जाए ऐसा दान होना चाहिए पहले उत्तरा कहीं है ना लेकिन जो अपने सहयोगी है उनको देने का माना नहीं उनको आप अवश्य दीजिए तो सहयोगी का सहयोग तो करना ही चाहिए लेकिन वो दान की श्रेणी में रहेंगे यही मतलब व्यवहार है ना दान में तो दातव्यम इले दातव्यम इति दे चा पात्रे अनु कारिणे यद दानम दिए थी ऐसा लगा लेना दातव्यम इसेरे अनु कारिणे यद दानम दिए थे देना ही चाहिए इन भाव से उचित देश उचित काल और उचित पात्र के होने आरोप उचित देश उचित काल और उचित पात्र के होने पर उपकार न करने वाले मनुष्य के प्रति दान दिया जाता है धन्यवाद अनुकाण या दानम उचित देश उचित काल और उचित पात्र के होने पर उपकार न करने वाले मनुष्य के प्रति योगदान दिया जाता है तब दानव साक्षिका विश्व उस दान को साक्षविक कहा जाता है अभी ध्यान देना तो भाव से यहाँ पर क्या किस भाव से कोई फल की इच्छा तो नहीं है ना ये दान देने से हमको जो है सुख मिलेगा हमारा रोग ज्यादा हट जाएगी समीक्षा समाप्त हो जाएगी ये भाव में भी है दातव्यन यही है और फलम यद तो पारा उपकार फलम उद्देश्य सुना सुना फल का उपदेश है ना ऐसा दान करने से हमारा पीछे खत्म हो जाएगा तो वो राशि सुना है ना राशि नहीं होगा तो दातव्यन देना ही चाहिए इस भाव से उचित देश में जैसे की दान करे को ज्यादा महीना है न और काल ये संक्रांति क्या है अमावस्या ये सुनने क्या है कि ये अच्छे काल है और पात्र कोई क्या है कि कोई वेद व्यक्ता होदता तो है वेदाम लेता है है या कोई आपकी साधना करने वाला है ना भगवान नाम व्यद करने वाला भजन करने वाला ये सब क्या है अच्छे है लेकिन देश काल पात्र थी कहा गया है ना लेकिन पात्र मिल जाए जब वही सबसे श्रेष्ठ है ना कहा जाए तो फिर वहाँ पर हैं। देश नहीं है। देश का उसी देश काल देश, काल के पात्र पात्र है किसी होने पर देख जाएकार करने वाले के लिए जो किया जाता है वो दान वैसा कहा जाता है ना क्या ये इश्तेदार जिनको करते ऐसा विचार करके है ना ऐसा विचार बना करके जब दिए से यद दान दी हे अनुकार असमर्थ है प्रत्युपकार करने में असमर्थ व्यक्ति के लिए प्रत्युपकार करने में असमर्थ व्यक्ति के लिए यदि प्रत्युपकार करने में समर्थ है जिसको हम दान दे रहे हैं और वो हमारा उपकार करने में समर्थ है तो कैसे हैं समर्थाए यदि ये प्रत्युपकार समर्थाए प्रत्युपकार करने में समर्थ के लिए भी अपेक्षा नहीं हो सकती कैसे अपेक्षा हाँ बदले भावना नहीं ये व्यक्ति भी करेंगे प्रत्युप करने में समर्थ व्यक्ति के लिए भी अपेक्षा रही होगा कुरुक्षेत्र आदि पूर्ण दृष्टि दिया जाता है गीता ना? में नाम आ गया नीता में बहुत बड़ा स्थी स्थी स्थी था वो गीता में आ गया कुरुक्षेत्र आदि पूर्ण क्षेत्र में संक्रांति आदि काल में सड़ंगों का वेतः और वेद पार की वेद का पारंग है ना वेद को तो जानने वाला वेद को तो जानने वाला इत्यादि होने पर जो दान दिया जाता है उसे क्या कहते हैं जाता है और ये दान जो दिया जाता है ना नो तो क्या है कि परिश्रम की कमाई से अर्जित किया हुआ होना चाहिए है ना न्याय से बेनबानी से नहीं न्याय ऐसी अर्जित परिश्रम से किया जाए ईमानदारी से किया जाए छल पकट नोट ढूंढना बोला जाए धूख न बोला जाए किसी को शोषण ना दिया जाए और धन अर्जित करने में किसी को धोखा ना दिया जाए बिल्कुल न्याय से ईमानदारी कमाली का जो दान करते हैं तो मनुष्य मनुषम बता रही है बेईमानी कमाई का जो दान लेता है और जो दान लेता है दोनों के लिए लड़क करा सिर्फ बेईमानी कमाई का दान करना होना है तो है। लेने वाला, वाला दोनों ही घड़ी हो गए लेने वाले लेने वाले एक मनुष्य ने क्या किया चार बार किया में क्या होता सर्व कियापत्ति का दान कर दिया जाता है तो चार बार उसने क्या किया अपनी संपूर्ण संपत्ति कर दिया और चतुर्थ बार जब संपूर्ण संपत्ति का दान कर दिया तो उसके पास कुछ भी खानी का निकल किसी भी प्रकार वो इकट्ठा करके जंगल से जा कुछ अन्न लेकर खेत में खड़े रहते हैं ना दस्तक इकट्ठा देकर झंड लगी थी उसमें एक और एक रोटी बनाई और उसने खाने में ठाकुर खा गया बोला मैं मर जाऊँगी और ये सुंदर जुम्मन से भूखा था वह तो स्वयं नहीं खाता तो उसको नहीं अब ये व्यक्ति जो ऐसा जो शुभ कर्म किया था मर करके जब वो धर्मराज के पास गया तो वहां पर धर्म वहां पर धर्मराज ने बताया इसको चार यज्ञों का फल दिया जाए और एक महायज्ञ का फल दिया ये बोला महाराज महायज्ञ क्या है चार यज्ञ को हमने उनको किएन में आ रहा पर है पर महय्ञ क्या हो गया मेरे द्वारा समझ में, में बड़े बड़े यज्ञ तो सम्पत्ति दान कर दिया एक थी ना वो महा मतलब व्यक्ति कितना अधिक मात्रा में दान करता है इसकी महिमा नहीं है अपने धन का कितना भाग दान करता है इसी महिमा और किसी गरीब के पास दस रुपया है उसका वो एक रुपया भी किसी को दे दे तो करोड़पति जो है हजार रुपया देता है उससे ज्यादा फल उसको तो आपको एक गरीब आदमी दस रुपये एक रूपये दे हैं और करोड़पति अरब प्रति आपको हजार रुपया गार गार देना है तो किससे फल ज्यादा मिलेगा एक रुपया तो दे रहा है इसके बाद दस रुपये न्याय अर्थित धन का कितना भाग लेता है आज का इंसान जानकर ज़्यादा प्रचार हो गया है बल्कि साफ सही जान हम बोले करते हैं लेने वाले भी लेने वाले भी सब्जी करते हैं और इतने अच्छे अच्छे आसमानों में लोग रहते हैं इतना बढ़िया बढ़िया धंधा खाते हैं पूरी सब्जी के लिए कहा जाता है ये पर जाता है ना बहुत साफ सजे हैं तो वो उनका कैसे मिलता है इन अच्छा हाँ मतलब ये जो है ना मन ये तो ये भाव संस्कृति ये जो है ये मानु ये ये जो मानव सब मानस है ना ये सब रहे हैं हैं क्या और ध्यान देना ये सावी की भी है कौन करेंगे अच्छा अच्छा जो हाँ के है? और इंद्री को जो मन से जो है ना किसी को मार देने का मन में विचार चलता रहे विचार क्या चलता वो मार देना ये क्या, क्या हो गया तो एक तो एक तो ये जो है तो मानस करने है ये लेकिन सामने सी कहूंगे ऐसी हवा आने लगेंगे ऐसा समझ लेना आप लोग सबसे और जो सोना श्रितु यु प्रत्युपकार फलश्य दीयते चरीकृषम सर्दान राजस्थान तू यह किंतु जो युपकार कि प्रत्युपकार के लिए प्रत्युपकार के लिए समझते है कि उसने हमको दिया था इसलिए हम उसको तो दे रहे उसने हमको दिया था इसलिए हम उसको तो तो जो प्रति के लिए पुरा पुना फलम उपयोग कर फल को उपदेश करके फल को उपदेश करके जितना जान होता है ना कि फल के उपदेश से जो करते हैं कि उसमें हमारी बीमारी भी हो जाएगी हमारे घर की समस्या क्या हो जाएगी जो कल जो संकट आ गया ये चला जाएगा तो वही होता है की जो लोग खाते हैं उनके ऊपर पूरा पाप जाता है वो परेशान होकर हैं यही होता है और क्या है क्योंकि आजकल सात्विक भाव से कौन देने वाला बैठा हुआ कोई है ईमानदारी कमा कर खुद जितना भंडारा था प्रत्युत के लिए या फल के उद्देश्य के और उसका परिकृष्ट छयुक्त होकर के जो काल लिया जाता है वह जाता है, राजेशम ओमाना मैडम ओम